पेरिस में बहाई भवन अब्दुल बहा ने कहा वास्तव में यह एक बहाई भवन है जब कभी भी किसी ऐसे भवन या सभा स्थल की स्थापना होती है तो यह उस नगर या देश के सामान्य विकास में सहायता का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है जहाँ यह स्थित होता है यह ज्ञान और विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करता है और अपनी गहन आध्यात्मिकता तथा लोगों के बीच प्रेम के प्रसार के लिए प्रख्यात होता है बहान सम्पन्नता सदा ऐसे सभास्थल की स्थापना का अनुसरण करती है तेहरान में स्थापित होने वाली पहली बहाई आध्यात्मिक सभा को अनुपम वरदान प्राप्त था एक ही वर्ष में इसने इतने वेग से उन्नति की कि इसके सदस्यों की संख्या मौलिक संख्या से नौ गुना हो गई दूर स्थित ईरान में आजकल ऐसी कई सभाएं हैं जहां पर प्रभुभक्त पूर्ण आनंद प्रेम और एकता के साथ आपस में मिलते हैं वे प्रभुधर्म का प्रशिक्षण करते हैं अज्ञानियों को शिक्षा देते हैं और भ्रातृभाव कृपा से हृदयों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं वे दरिद्रों तथा जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और उन्हें रोजी रोटी देते हैं वे रोगियों से प्रेम करते हैं उनकी सेवा करते हैं तथा उदास और पीड़ित व्यक्तियों के लिए आशा और सांत्वना के दूत है हे करो की की भी ऐसी ही हो और इससे भी ज्यादा लाभदायक बने हे प्रभु भक्तों, यदि आप ईश्वर के शब्दों में विश्वास करेंगे और सुदृढ़ बनेंगे यदि आप रोगियों की सेवा गिरे हुओं का उठाने दरिद्रों तथा जरूरतमंदों की देखभाल निस्सहायों को आश्रय पीड़ितों की रक्षा दोहखियों को दिलासा और पूरे मन से मानवजगत से प्रेम करने के बारे में बहाउल्लाह की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही यह सभास्थल आश्चर्यजनक परिणामों का अवलोकन करेगा दिन प्रतिदिन प्रत्येक सदस्य प्रगति करता जाएगा और अधिकाधिक आध्यात्मिक बनता जाएगा परन्तु आपकी नींव अवश्य ही सुदृढ़ हो और प्रत्येक सदस्य आपके ध्येयों और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझ ले वे निम्न प्रकार होंगे एक सारे मानव मात्र के प्रति सद्भावना और सहानुभूति दर्शाना दो मानवता की सेवा करना तीन अंधकार में डूबे लोगों को प्रकाश में लाने और उनके मार्गदर्शन का प्रयास करना चार प्रत्येक के प्रति कृपापूर्ण होना और प्रत्येक जीवात्मा के प्रति स्नेह दर्शाना पांच ईश्वर के प्रति अपने व्यवहार में विनम्र होना उसकी प्रार्थना में अटल रहना ताकि दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ईश्वर की निकटता प्राप्त हो सके छे अपने सभी कार्यों में इतना निष्ठावान और ईमानदार होना कि प्रत्येक सदस्य अपनी ईमानदारी प्रेम आस्था दया उदारता तथा साहस के गुणों को मूर्तिमान करने के लिए प्रख्यात हो स्वर्गिक श्वास से आकर्षित उन सबसे अलग हो जो ईश्वर की ओर से नहीं एक दिव्य आत्मा की ओर से हो ताकि सारा संसार जान ले की बहाई एक संपूर्ण मानव है इन सभाओं में इसकी प्राप्ति का प्रयत्न करें जब निश्चय ही और वस्तुता आप प्रभु मित्र परम आनंद के साथ एकत्रित हो एक दूसरे की मदद कीजिए और पूर्ण एकता को प्राप्त हो एक ही शरीर समान बनिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप आध्यात्मिकता में दिनों दिन विकास करें प्रभु प्रेम ज्यादा से ज्यादा आप में प्रत्यक्ष हो आपके हृदयों के विचार विशुद्ध बने और आप सदा प्रभु की ओर उन्मुख रहें आप सब एकता की दहलीस पर पहुंचे और प्रभु साम्राज्य में प्रवेश करें प्रभु प्रेम की ज्वाला से प्रचंड आप में से प्रत्येक एक धधकती हुई मशाल के समान बने